गर्ग सहिता विश्वजीत खंड अध्याय दीप्तिमान द्वारा महानाभ का वध कहते हैं राजन दैत्य दैत्य के गिर जाने पर सेना में बड़ा भारी कोलाहल मचा तब महानाभ नामक दैत्य ऊंट पर चढ़कर सम्रांगण में आया वह मायावी दैत्य राज मुंह से आग उगलने लगा उस आग से दसो दिशाएं प्रज्वलित हो उठी और धरती के वृक्ष जलने लगे महाराज वीरों के कवच पगड़ी कटिबंध और अगरखा आदि मूंज के फूल भुआड़ी तथा रुई के समान जल उठे राजन समुद्र तटवर्ती नगरों के बने हुए पीले लाल सफ़ेद काले चितकबरे और सूक्ष्म झूलों तथा हेम रत्न खचित कश्मीरी कालीनों सहित बहुत से हाथी उस सम्रांगण में दावानल से दग्ध होने वाले वृक्षों सहित पर्वतों की भांति जल रहे थे मस्तक पर धारण कराए गए रत्नों, चामरों, हारों और सुनारे। साज बाजों के साथ जलते हुए घोड़े उस युद्ध भूमि में दावाग्न से दग्ध होने वाले हरिणों की भांति उछलते और चौकड़ी भरते थे अपनी सेना को भय से व्याकुल देख श्री कृष्ण कुमार दीप्तमान ने उस माया मायामयी आग को बुझाने के लिए पर्जनयास्त्र का संधान किया फिर तो उस बाण से प्रलय काल के मेघों की भांति नील जलधर प्रकट हुए और भयंकर गर्जना करते हुए जल की धाराएं बरसाने लगी। महाराज उस धारा सम्पात से भूतल पर पावस ऋतु प्रकट हो गई नर कोकिल मादा कोकिल मोर और सारस आदि पक्षी अपने मधुर बोलियां बोलने लगे मेढक भी टर टर करने लगे इंद्र वीर नामक लाल रंग के झुंड के झुंड कीट जहां तहां शोभित होने लगे इंद्रधनुष और माला से आकाश उद्दीप्त दिखाई देने लगा इस प्रकार उस दीप्तमान के ऊपर महान बड़े रोष से अपना तीखा त्रिशूल चलाया सर्प की भांति अपनी ओर आते हुए उस त्रिशूल को रोहिणी पुत्र दीप्तमान ने युद्ध भूमि में तलवार से उसी प्रकार का डाला जैसे गरु ने अपनी चोट से किसी नाग के दो टुकड़े कर दिए हों महानाव का वाहन उद्भट उट उन्हें दांत से काटने के लिए आगे बढ़ा, तब ने में उसके ऊपर अपनी तलवार से चोट की कर्ज से उसकी गर्दन कट गई और वह दो टुक हो पृथ्वी पर गिर पड़ा महानाव के देखते देखते उस ऊट के प्राण पखेरु उड़ गए तब दैत महानाप बड़े वेग से हाथी पर जा चढ़ा और हाथ में शूल लेकर को अपनी गर्जना से गुंजाता हुआ फिर युद्ध के के के लिए आ गया। दीप्तमान चंचल और काले रंग घोड़े पर चढ़कर विद्युत कांतिमान खड्ग से अद्भुत शोभा पाने लगे उन्होंने घोड़े के पेट में एड़ लगाई और वह भूतल से उछलकर हाथी के कुंभ स्थल पर इस प्रकार जा चढ़ा मानो को सिंह पर्वत के शिखर पर बड़े वेग से चढ़ गया हो फिर श्री कृष्ण कुमार दीप्टी धार वाले खड् से महान आप के मस्तक को सहसा धर से अलग कर दिया, बाण वर्षा करती हुई उस दुरात्मा की सेना का दीप्तिमान ने अपनी तलवार से उसी तरह संहार कर डाला जैसे सिंह हाथियों के झुंड को रौन डालता है कुछ दैत्य खडग से मारे गए शेष रणभूमि से पलायन कर गए देवता दीप्यमान के मस्तक पर फूलों की वर्षा करने लगे किन्नर और गंधर्व गाने लगे तथा अप्सराओं के समुदाय नृत्य करने लगे ऋषियों मुनियों और देवताओं ने श्री हरि के पुत्र का स्तमन किया इस प्रकार श्री गर्ग सीता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में महानाभ का वध नामक छत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ